श्री ष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद 1923 में एक बार वे उत्तर भारत गए, काशी प्रयाग तथा कनखल होकर ठाकुर के के जन्मोत्सव पूर्व ही वे मठ में लौट उस बार उत्सव के दिन प्रातःकाल प्रकृति ने प्रलयंकर रूप धारण किया साधु तथा भक्त उत्सव के बारे में निराश होकर महापुरुष जी के पास आए और उनकी चिंता व्यक्त की कुछ न कहते हुए महापुरुष जी अनाथ शरण ठाकुर के मंदिर में गए और बहुत समय तक ध्यान मग्न रहे जब वे बाहर आए तो उनके मुखमंडल पर दिव्य ज्योति खेल रही थी उनके मुख से आशा की वाणी निकली उनकी इच्छा से सब ठीक हो जाएगा और सचमुच ही उस सौ निर्विघ्न सम्पन्न हुआ तत्पश्चात वसंतकाल में स्वामी ब्रह्मानंद जी की अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए भुवनेश्वर में देवी की आराधना हुई उस समय महापुरुष जी ने वहां जाकर लगभग डेढ़ महीने निवास किया उसी वर्ष कलकत्ते के गदाधर आश्रम में अनुष्ठित जगतधात्री पूजा में भी वे उपस्थित रहे इस गदाधर आश्रम के साथ उनके संबंध अति मधुर थे संघाध्यक्ष होने के पूर्व सत्रह नवंबर 1921 सौ ईस्वी को उन्होंने इसकी प्रतिष्ठापना में पौरोहित्य का कार्य संभाला था एवं अट्ठारह दिन वहां निवास किया था अट्ठाईस जनवरी 1924 सौ ईस्वी को उन्होंने बेलूर मठ में सबकी उपस्थिति में स्वामी जी की समाधि पर ओंकार मंदिर की प्रतिष्ठा की तथा सात फरवरी को स्वामी ब्रह्मानंद के समाधि मंदिर का द्वार उद्घाटन किया अप्रैल में वे दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और वाल्टेयर सिंघाचलम मद्रास कुन्नूर उटकमंड नेट्रमपल्ली तथा बेंगलोर आदि स्थानों में लगभग सात महीने बिताकर इस यात्रा के के के के दौरान एक एक एक घटना हुई। एक दिन मद्रास के एक भक्त के घर पर भोजन के बाद वे विश्राम कर रहे थे ऐसे समय नीचे से शोर गुलफनाई देने लगा उन्होंने बाहर की ओर दृष्टि डाली तो दिखा कि भूख से पीड़ित अनेक स्त्री पुरुष एवं बालक बालिकाएं सियार कुतों की तरह जूठी पत्तलों से चुन चुनकर खा रहे हैं इस पर व्यथित होकर उन्होंने गृह को उन्हें भरपेट खिलाने का आदेश दिया और कहा जब तक इस पूंजीभूत पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक भारतवर्ष के लिए कोई आशा नहीं कुनूर के उच्च आध्यात्मिक वातावरण पर वे बड़े मुग्ध हुए थे और उस पर्वत पर साधुओं की साधना के उपयुक्त एक आश्रम निर्माण की इच्छा भी उनके मन में उदित हुई थी सौभाग्यवश स्वप्न में आदेश पाकर एक भक्त ने उन्न में कुछ भूमि दान दी और महापुरुष को आश्रम का शिलान्यास किया बेंगलोर निवास काल में एक दिन टहलते समय महापुरुष जी के पैर पर हॉकी खेलते हुए एक लड़का अनजान में अचानक हॉकी स्टिक मार बैठा इस चोट के फलस्वरूप वे सात आठ दिन तक बाहर नहीं निकल सके परंतु वे सर्वदा उस लज्जित भयभीत दुखी बालक का संवाद लेते रहते थे और पास बुलाकर सांत्वना देते हुए उसका संकोच दूर कर देते थे बंगलौर में एक बार उन्होंने अछूतों के मंदिर में जाकर उन्हें विस्मित कर दिया क्योंकि उस अंचल की रीति के अनुसार ऐसे सम्मानित व्यक्ति का उस मोहल्ले में पदार्पण कल्पनातीत था ब्यारह दिसंबर को उन्होंने मद्रास रामकृष्ण मिशन के आवासीय उच्च विद्यालय के विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया था 12 जनवरी 1925 सौ ईस्वी को महापुरुष जी बम्बई पहुंचे उन्हें आश्रम के किराए के मकान में ठहराया गया पर उन्होंने भक्तों को बताया कि वे आश्रम को अपनी भूमि में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार एक जमीन की व्यवस्था की गई और 6 फरवरी को उन्होंने उस पर आश्रम की नींव रखी बम्बई से बेलोर लौटते समय वे नागपुर में उतरे और वहां पर 16 फरवरी को आश्रम के लिए निर्दिष्ट भूमि पर आधारशिला रखी उस वर्ष भारत परिदर्शन के लिए आए हुए बेल्जियम के राजा अल्बर्ट बेलोर मठ में आए वहां महापुरुष जी के मधुर वार्तालाप से आकृष्ट होकर उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में उन्होंने एकमात्र यही स्थान देखा है जहां पर लोग मनुष्य के साथ मनुष्य की भांति बातचीत करते हैं। 1926 में विद्यापीठ के नवनिर्मित छात्रावास के उद्घाटन के लिए महापुरुष जी देवघर गए ठंडी के कारण दमा बढ़ जाने से वे रात को सो नहीं पाते थे उनकी निद्रा नष्ट हो गई किंतु इसी कष्ट के बीच बैठे बैठे रात बिताते हुए एक दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि शरीर तथा आत्मा पृथक पृथक है तथा शरीर का कष्ट आत्मा को स्पर्श नहीं करता दूसरे दिन उन्होंने पिछली रात की प्राण संशय की अवस्था तथा उसके प्रतिकार की बात का उल्लेख करते हुए कहा वृद्धावस्था का ध्यान है ना थोड़ी ही देर में मन हृदय की ओर संकेत करते हुए भीतर डूब गया इस पर एक श्रोता ने प्रश्न किया वह क्या था महाराज उत्तर मिला नहीं तो वही तो आत्मा है देवघर से जाम ताड़ा होते हुए वह मठ लौटे